ओ। की उपासना हेतु प्रयास करते हैं आज हम संध्य उपासन के मनसा प्रक्रमा विष्णु ध्रुवा कल्माश ग्रीवो रक्षिता, वीरुध विश्वह। तेभ्यो नमो रक्षित्रे भ्यो नमः नम भ्यो नमः ये भ्यो अस्तु योस्मा वैम विस्तम ओ जंबे इस मंत्र के द्वारा अभ्यास करेंगे इस मंत्र में ईश्वर के विभू स्वरूप का सर्व्यापक स्वरूप का निर्देश किया हुआ है संकेत किया गया है विष्णु का अर्थ होता है व्यापक वे वेष्टि चराचरम जगत पापनोती इति सह विष्णु जो संपूर्ण चर और अचर जगत में प्रविष्ट होता रहता है व्यापक व्यापक होकर विद्यमान होता है उसको विष्णु कहते हैं ईश्वर ऊर्ध् ध्रुवादिक ध्रुवादिक का मतलब है हमारी नीचे की जो दिशा है उस ध्रुवादिक के अधिपति है स्वामी हैं लेकिन ईश्वर का गुण यहाँ पर सर्व्यापक रूप में है वस्तुतः वो संपूर्ण दिशाओं के ही स्वामी हैं पुनरअपि अन्य अन्य विशेषताओं का भी अतिक्रमण ना हो विशेषताएँ भी अपने अपने स्थान में रहे इस कारण से सभी का ग्रहण होता है और समन्वय करना चाहिए तो नीचे की दिशा में भी कोई कोई अधिपति होना चाहिए ईश्वर का कोई न कोई गुण विशेष वहाँ भी परिलक्षित होता है उसको यहाँ पर बताया है कि नीचे की दिशा में विष्णु स्वरूप यानी व्यापक स्वरूप परमात्मा हमारे अधिपति हैं। और कलमाश ग्रीव रक्षिता कल्माश ग्रीव कहते हैं हरित वर्ण को हरियाली जो है पूरी धरती पर जो दिखती है पेड़ पौधों के रूप में तो इन हरित वर्ण वाले या हरित रंग वाले जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं ये ईश्वर के द्वारा या ईश्वर इनके द्वारा हमारी रक्षा करते हैं ये हमारे लिए रक्षक है अथवा ईश्वर इनके द्वारा हमारी रक्षा करते हैं बेरुद बेरुद भी वृक्ष कोई कहते हैं तो हरे पर्ण वाले और बिना हरे जितने भी हो जाएंगे वृक्ष वनस्पति छोटे बड़े जितने हैं सभी के सभी ईश्वर के बनाए हुए हमारे जीवन के साधन हैं ईश्वर के समान हमारे कार्य के साधन हैं और ईश्वर प्रदत्त हैं तो व्यापक स्वरूप ईश्वर सब और विद्यमान होते हुए इन सभी पदार्थों के माध्यम से निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं यहाँ भाव मुख्य रूप से लेना है ईश्वर की व्यापकता को समझने का प्रयास करना है का वृक्ष हाँ भी आ जाएंगे इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी आ जाएंगे इसमें हाँ दोनों, दोनों एक ही है हरे पर्ण यानी हरे रंग वाले ग्रीवा के समान ईश्वर के ग्रीवा के समान है, ये हरे रंग वाले इतने है। ग्रीवा किस्म जैसे कोई बैठा हुआ है तो उसकी ग्रीवा ऊपर रहती है ऐसे ही ईश्वर नीचे से ऊपर मान लो चले गए व्यापक होके ऐसी एक वृक्ष वनस्पति ग्रीवा की तरह उनके संकेत करने वाले हैं बस ऐसी ग्रीवा तो संभव नहीं है पृथ्वी पर हमारी जो रक्षा करने के लिए वृक्ष वनस्पति एक विशेष साधन है और ये उगने वाले होते हैं जो, जो नीचे की दिशा में रहने वाला अधिपति है वो उसका हमारे साथ संबंध कहाँ से आरंभ होगा कैसे करें आरंभ? तो अब यही है उसके लिए मुख्य रूप से ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं वृक्ष वनस्पति तो नीचे वालों से ये हमारा संबंध करेंगे तो अब इनको किस रूप में जोड़ें जितना तो ही है निमित्त और तो कुछ ही नहीं तो इसी तरह हो जाएगा कि जैसे बैठा हुआ कोई होता है तो उसके ग्रीवा यानी सिर का या जोड़ने वाला नीचे ऊपर से ग्रीवा होती है ऐसे जोड़ने के लिए है ये कलमास तो हरा हो गया हरा रंग हरे रंग वाले वृक्ष आदि उसकी ग्रीवा है यानी ग्रीवा के समान है, मस्तक अथवा ग्रीवा के ऊपर जैसे आदृत रहता है ऐसे ही इसके ऊपर ईश्वर आदरित हैं, इनका यानी ईश्वर का ज्ञान इसके माध्यम से हमारे लिए संभव है सीधा सीधा कोई अर्थ नहीं निकलेगा ईश्वर के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है इतना ही है कि ईश्वर ने इन हरे रंग वालों का निर्माण किया है और ये नीचे से संबंध रखते हैं ध्रुवा दिख से इनका संबंध है ऊपर तो उठने वाले हैं और हरे रंग वाले होते हैं ग्रीवा के समान खड़े होते हैं ये हमारी ग्रीवा खड़ी होती है बाकी के तो झुके रहते हैं तो ये वृक्ष वनस्पति भी खड़े रहते हैं वो किस तरह से खड़े रहे अब ग्रीवा की तरह खड़े हैं गर्दन और तो कोई संकेत ऐसा नहीं दिखता है ग्रीवा मुख्य रूप से खड़े होने का ही संकेतक है जैसे हमारी ग्रीवा खड़ी रहती है ऐसे पेड़ खड़े रहते हैं ये ऐसे ईश्वर भी खड़ा है वो तो नहीं हो पाएगा व्यापक होने से सभी जगह रहेगा बस इतना ही खड़े होने वाले खड़े ग्रीवा के समान खड़े होने वाले ये वृक्ष हाँ अपने एक इस गुण से खड़ा होने वाले इस गुण से ईश्वर के संबंध को हमें केवल दिखा रहे हैं ये इस प्रकार से ईश्वर भी हमारे लिए खड़े हैं व्यापक होते हुए विद्यमान हैं और कोई अर्थ किसी को पता हो तो ले सकते हैं कहीं दिया हुआ हो हमको तो इतना ही भी समझ में आ रहा है कोई, कोई है। तो तो नहीं मिल हाँ क्यों ही सीधे से हाँ इसमें तो आपको ही कुछ चिंतन निकालना होगा अच्छा हाँ ग्रीवा कैसे आएगा फिर इसमें ग्रीवा की संगति फिर भी नहीं लगेगी ना इसमें पूरी कलमास का तो हो गया से तो सीधा संबंध है इनका इससे ये खड़े होते हैं अच्छा हाँ पापों का जो नष्ट करने वाला है कलमाश पाप हो गए नहीं एक तो संबंध सीधा जो नीचे की दिशा से है वो इन वृक्षों का है यानी नीचे की दिशा से जो हमारे लिए नया उत्पादन आया है ईश्वर की ओर से वो ये वृक्ष ही है इस कारण से संबंध तो ईश्वर से दिख रहा है इनका वृक्षों का तो वही है नहीं। नीचे की दिशा से जो ईश्वर का हमारे लिए विशेष है कुछ देन वो सबसे अधिक बड़ी देन यही है वृक्ष ही है ये सीधे सीधे उगते हैं नीचे से ही उगते हैं इनका संबंध नीचे से है और उगने के साथ साथ अब ये खड़े रहते हैं तो खड़े कैसे रहते हैं जैसे कि ग्रीवा है हमारी ग्रीवा के समान खड़े हैं क्रिया पर यह तो प्रातिपदिक है ये तो प्रातिपदिक शब्द है कलमास ग्रीव का अर्थ गलना अर्थ एक निकल रहा है इसमें ग्रीवा का अर्थ ग्रीनिगर होता है धातु से तो तो निगलने की प्रक्रिया इन वृक्षों में अगर माने तो वायु आदि के लिए अब ये आएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं इस तो रूप ले हाँ ये सब मन जुड़ सकता है और कलमाश तो है ही हरितर हो जाएगा इसमें संगति मूल चीज़ है कि ये नीचे की दिशा से सबसे अधिक जो प्रसिद्ध देन है मिलने वाले वो वृक्ष ही है अब वो वृक्ष ये अर्थ आता है ग्रीवा निकलने वाले हैं कुछ तो हो सकता है अब सूक्ष्म संबंध होगा इनका वायु को निकलते हैं ये और देते भी हों में छोड़ते भी हैं साधन बस इतना ही है। वैसे वृक्षों से हमको लाभ है वो तो है ही दिखता ऑक्सीजन दे। ना दें वैसे भी स्थूल अन्नादि के रूप में है फल आदि के रूप में दिन का प्रसिद्ध ही है ऑक्सीजन का चलो अनुमानिक भी हो जाएगा या सूक्ष्म स्तर का होगा पर जो बिल्कुल स्थूल है आँख से प्रत्यक्ष सभी के लिए सर्वसाधन प्रत्यक्ष फल आदि के रूप में अन्नादि के रूप में रहे ही हमारे लिए उपयोगी है और इतना होगा कि अब ये ग्रीवा जो निकलने का काम करती है ये लिया जाए ये खड़ी रहती है दोनों गुण मिलते हैं इसमें तो दो में से कोई भी गुण ले सकते हैं मूल चीज़ है ईश्वर ने हमको ये साधन दिए हैं और इनका हम इस रूप में उपयोग करें वृक्ष वनस्पति का ने इसी प्रकार से आरोपण करना सेचन करना ये इनका नमस्कार होगा इनसे लाभ लेना ये इनका नमस्कार होगा और इसी से ईश्वर की पूजा भी होगी इनका दुरुपयोग नहीं होने देना तो ये सारे उपाय होंगे और मूल चीज़ से है यहाँ संबंध जोड़ने का है वो ईश्वर का सर्वत्र होने से कहीं भी यानी विष्णु व्यापक जो शक्ति है इसका सबसे बड़ा लाभ है कि हम चाहे जहाँ भी हैं और जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में ईश्वर से हमारा संबंध संभव है बैठे हैं वहाँ भी हो जाएगा खड़े हैं वहाँ भी हो जाएगा हिल रहे हैं वहाँ भी हो जाएगा सो रहे हैं वहाँ भी हो जाएगा ऐसी कोई मतलब एक वो निकलेगा कि कोई विशेष अवस्था ही आवश्यक नहीं है विशेष देश आवश्यक नहीं है विशेष काल आवश्यक नहीं है नित्य होने से वो भी आएगा तो कोई देश परिस्थिति ऐसी नहीं है जहाँ जिस अवस्था में हम ईश्वर का केवल अनुमान कर जान करेंगे या ईश्वर हमको केवल उसी अवस्था में ज्ञात होंगे अन्य स्थितियों में भी ईश्वर का ज्ञान हमको संभव है ये विष्णु शब्द का लाभ है यानी उसके इस गुण के कारण कहीं भी ईश्वर की अनुभूति संभव है कोई भी देश किसी भी परिस्थिति में ईश्वर से हम दूर हों ऐसा भाव जो बनता है उसका निषेध करना मुख्य यहाँ पर है तो अभ्यास करेंगे इस प्रकार से विष्णु शब्द का प्रथम करना है आगे वृक्ष वनस्पति सहायक हैं वो हमारे लिए हैं ईश्वर से संबद्ध होने के कारण जीवन के रक्षक हैं ये भी ओ... कल्ष ग्रीवरक्षिता स्वरूप सर्वैश्वरीय स्नेहमय स्नेहिल भगवन आप हमारी पूर्वादि चारों दिशाओं में के समान ही नीचे की दिशा में भी विद्यमान हैं आप सर्वव्यापक हैं समस्त जड़ चेतन संसार में विद्यमान हैं और इसी कारण से मेरी आत्मा में भी आप विद्यमान हैं मैं आपके इस व्यापक स्वरूप को अपनी आत्मा में अनुभव करना चाहता हूं आप मुझे इतदर्थ ज्ञान बल सामर्थ्य प्रदान करें एक सर्वव्यापक वस्तु किस प्रकार की हो सकती है पहले इसको बुद्धि में लाने का प्रयास करें क्या वो सूक्ष्म होते हुए भी प्रकृति के समान सूक्ष्म है अपने किसी आकार प्रकार से सूक्ष्म है अथवा आकार प्रकार से भी सर्वथा रहित होकर सूक्ष्म है बुद्धि से इसको देखने का प्रयास करें व्यापक होते हुए एक ही वस्तु है उसके कोई खंड नहीं है अंश नहीं है अखंडित होने से उसके ऊपर आकार का नियम लागू नहीं होता है निराकार है किंतु अखंडित है अतः सूक्ष्मता की परिभाषा या प्राकृतिक गुण के समान जो हमारी बुद्धि में सूक्ष्मता ज्ञात है उस ज्ञान का विषय ईश्वर नहीं हो सकता है ईश्वर की सूक्ष्मता भिन्न है उससे प्रकृति में हम व्यापक हो जाते हैं प्रकृति आत्मा में व्यापक नहीं हो सकती है व्यापक वह पदार्थ होता है जो व्याप्य को चारों ओर से घेर लेता है अर्थात दबा लेता है नियंत्रित अधिकृत कर लेता है और वह प्रधान रूप से ज्ञात होता है वो व्यापक होता है जैसे अग्नि जल में व्यापक होती है जल अग्नि में व्यापक नहीं हो पाता है भले ही अग्नि दिखाई नहीं देती है किंतु जल को नियंत्रित कर लेती है जल पर उसका प्रभाव होता है जल अग्नि से प्रभावहीन हो जाता है ऐसे ही जो व्यापक होता है उसके गुणों से व्याप्य प्रभावहीन हो जाता है ये लक्षण व्यापकता के साथ हमारी आत्मा में ईश्वर के प्रति घटने चाहिए आत्मा चेतन स्वरूप है और ईश्वर भी चेतन स्वरूप है दो तो चेतन एक देश में रह रहे हैं संयुक्त हैं संबद्ध हैं उन दोनों ही निराकार हैं कोई भी अणुपरिमाण वाला परिमाण आदि लागू नहीं होता है आत्मा पर भी हम जो अणुपरिमाण जानते हैं वो प्राकृतिक वाला जानते हैं आत्मा अणुपरिमाण वाला होते हुए भी, भी वैसा नहीं है केवल परिमाण आकाश के घेरने की स्थिति के रूप में समझते हैं ऐसा स्वरूप वाला यहाँ परमा परिमाण नहीं है यद्यपि ईश्वर में भी परिमाण गुण होता है महत परिमाण आत्मा में अणु परिमाण है लेकिन अणु महत परिमाण हम जो प्राकृतिक अवस्था वाले जानते हैं ऐसा नहीं है यहां पर इनसे भिन्न बुद्धि बनाकर देखे वहां ध्रुवादिग विष्णु अधिपति शब्द का अर्थ ये नहीं लेना है ध्रुवादिग में ही हैं किंतु ध्रुवादिग के स्वामी हैं इसी प्रकार से पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के अपने विशिष्ट गुणों से स्वामी हैं ना कि केवल किसी दिशा विशेष में अवस्थित हैं अवस्थित तो सर्वत्र हैं पर भिन्न दिशाओं के माध्यम से हम भिन्न गुणों को जानने का प्रयास करते हैं यहाँ हम द्रुवादिक के माध्यम से ईश्वर के विभूत गुण को जानने का प्रयास करेंगे शरीर को निश्चल रूप से एक अवस्था में विद्यमान रखें हिलना डुलना आदि नहीं बिल्कुल नहीं हो सर्वथा स्थिर रखें और इस स्थिरता के ही दो विभाग कर लें एक स्थिर दूसरी स्थिर में किस प्रकार से रह सकता है सर्वत्र विभू होने से व्यापक हैं परंतु बाह्य देश की स्मृति को हटा दें केवल अपने अंदर विद्यमान है इस बुद्धि को प्रधान रखें मेरे अंदर विद्यमान हैं मेरी आत्मा में विद्यमान हैं इस भाव को दृढ़ करें बाह्य स्मृतियां हटा दें अपने अंदर विद्यमान देखने में केवल विभुत गुण ही नहीं उनके आनंद ज्ञान आदि गुणों की अनुभूति पुनः करनी होती है उन गुणों सहित ही विद्यमान हैं विभुत केवल मुझ में विद्यमान है इसका हेतु होगा लेकिन किस रूप में विद्यमान है वो आनंद आदि रूप में ही विद्यमान है इसलिए उन विशेष गुणों की भी अनुभूति होनी चाहिए व्यापकता को जानने का दृष्टांत जल के माध्यम से ले सकते हैं जब अपनी आत्मा में अनुभूति होती हो तो उसी अनुभूति के आधार पर बाहर भी ऐसे ही इसी रूप में विद्यमान होंगे ऐसा जान बनाना जैसे तालाब के पानी को एक चुल्लू से पी करके जल की जो अनुभूति होती है उस अनुभूति को पुनः हम व्यापक तालाब से जोड़ देते हैं तो लगने लगता है पूरे तालाब का पानी ऐसा ही होगा ये अपनी ओर से व्यापकता को बाहर ले जाना है दूसरा दृष्टान्त है शीत में जैसे शरीर में ठंड लगती है बाहर से उस ठंड की अनुभूति करके हम पुनः दूर दूर ये अनुभव करते हैं कि बाहर भी इसी प्रकार की ठंड होगी ऐसे यहाँ भी अपने शरीर से अनुभूति करके उस अनुभूति को दूर दूर तक बुद्धि से युक्त करना पुनः दूसरी बार में जैसे तालाब के जल का स्वाद जात होने पर हम पूरे तालाब की अनुभूति करते हैं ऐसा ही होगा कालांतर में दोबारे बिना पिए ही अब हम जान लेते हैं तालाब का जल उस इस प्रकार का है वो पहली स्मृति के आधार पर जानते हैं यहाँ बाहर से व्यापकता को हम अपने अंदर लाते हैं इस तरह से दोनों प्रकार से व्यापकता को जानना होता है इसी नियम से यहाँ पर भी ईश्वर की व्यापकता को जानने का प्रयास करेंगे पहले अपने अंदर ज्ञान आदि की अनुभूति के रूप में ईश्वर को अनुभव करेंगे इस अनुभव को चारों दिशाओं में पुनः प्रसारित करेंगे इसी रूप में आप चारों दिशाओं में व्यापक हैं दूसरा दृष्टान्त हनुमान आदि से जो हम बाहर जानते हैं सूर्यचंद्र आदि में आप विद्यमान हैं उससे जो ईश्वर की विद्यमानता की अनुभूति होती है उस अनुभूति को पुनः अपने अंदर उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे ये ईश्वर की व्यापकता को बाहर से हम अपने तक लाएंगे, पहले वाले में अपने से बाहर तक ले जाएंगे, दोनों प्रकारों से व्यापकता को जाना जाता है ये सर्वव्यापक परमेश्वर आप हमारी आत्मा में जिस प्रकार से विद्यमान हैं ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान हैं आप हमारी नीचे की दिशा के अधिपति हैं आपने ही इस हरित पर्णादि वाले वृक्ष वनस्पतियों को उत्पन्न करके हमारी जीवन की रक्षा कर रहे हैं ये समस्त वृक्ष वनस्पति हमारे लिए अत्यंत उपकारी हैं इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना संभव नहीं है आपका हमारे प्रति यह बहुत बड़ा उपकार है आपने व्यापकता के आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है पालन संचालन आप निरंतर कर रहे हैं सर्वथा आपको अपने शरीर के मन के कण कण के संपूर्ण सामर्थ्य से समर्पित हो रहा हूँ मेरा समर्पण स्वीकार करें आपके उगाए हुए इन वृक्ष वनस्पतियों का हम ठीक ठीक उपयोग करके अपने स्वास्थ्य की जीवन की रक्षा करते रहेंगे इनका भी पर्यावरण आदि की सुरक्षा के लिए हम उचित प्रकार में पालन पोषण करेंगे इस प्रकार से हमारा आप सभी का नमस्कार अपनी अनुपज्यता अज्ञानता समर्थता आदि के कारण अपने सुख सुख की पूर्ति हेतु अन्यों से पर अनुकूलता उपलब्ध न होने पर हमारे मन में जो देश की भावना उत्पन्न हो जाती है या अन्यों की मेरे प्रति इन्हीं कारणों से जो देशभाव उत्पन्न होता है मैं उसे आपके सानिध्य में छोड़ देने का संकल्प करता हूँ उनसे निर्विषय होकर मात्र आपके सान्निध्य को स्वीकार करता हूँ आपके ही अजय के अनुकूल अपने जीवन को चलाने का संकल्प लेता हूँ आप हमें कृतार्थ करें अनुगृहित करें समय संपन्न होता है अब विराम देंगे और